भाइयों और बहनों आपको आज मैं धन्यवाद दे सकता हूँ क्योंकि आपने परम शांति का पालन किया है ऐसे ही हमेशा करते रहे तब जब आप कोई सभा जाए। में जाएं प्रार्थना में जाएं तो अवश्य तो होना ही चाहिए लेकिन किसी सभा में गए तो इसी तरह से हमारे शांति रखनी चाहिए आप जानते हैं कि आज मेरा आखिरी का दिन है इस मुसाफि में तो, कलकत्ते में आज शाम को मैं चला जाऊंगा पटना और पटना से तो मुझको जाना होगा दिल्ली शायद आठवें दसवीं बस पटना में मैं रह सकूंगा और पीछे मेरी ऐसी में है कि फिर मैं कलकत्ते में आ जाऊंगा आज करीब दो घंटा कहो दो घंटे में पांच मिनट बाकी थे तब मैं वापिस आया तीन बजे चला गया था यहाँ के प्रधान मंडल में सीटों तो थी ही वो सब मुझको बताते रहते थे हिंदू तो मेरे साथ थे ही तो वो जो कुछ भी मैं देख सकता था दो घंटे में वो सब मैंने देख लिया कि कितना नुकसान हुआ है कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है अगस्त महीने में जो नुकसान हो गया था वो भी आजकल अब तक तो मौजूद है और विजय इस वक्त जो हुआ है लेकिन जो अगस्त में हुआ था इसके मुकाबले में इस वक्त हुआ है वो बहुत कम है इसमें तो मेरे दिल में कोई शक नहीं है इसका तो इससे अधिक में कोई बयान आपको देना नहीं चाहता अभी आज मेरे सामने दो प्रश्न आ गए हैं कि कलकत्ता में करीब करीब ऐसे ही माना जाए एक हिंदू हिस्सा है और एक मुस्लिम हिस्सा है तब और आजकल जो यहाँ लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं वो भी जैसे मामूली तौर से हमेशा करते थे ऐसा नहीं है हिंदू मुसलमान का इतवार नहीं करते मुसलमान हिंदू का इतवार करते हैं ऐसी हालत में लोगों को क्या करना चाहिए कि जिससे पहले जैसा तो पहले, जैसे, पहले से था उससे भी अधिक अच्छा हो सके मेरी निगाह में तो एक ही रास्ता है कि अगर दोनों समझ ले कि अगर समझ हमारा अभी हमको साफ करते ही देना है मैंने पहले ही आपको कह दिया कि आजकल हिंदुस्तान में कुंडा राज चलाने की कोशिश कर चल रही है तो जब जब जब तक गुंडा राज चलता ही रहेगा या तो गुंडा वो ससमुच हमारे प्रधान रहेंगे तब तक तो मेरे लिए तो कोई चारा नहीं है बताने का कि तब हिंदू और मुसलमान दोनों पहले रहते थे ऐसे ही एक दिल होकर रह सके ये मैं नामुमकिन सा समझता हूँ लेकिन हाँ एक शर्त है कि या तो हिंदू या तो मुसलमान वो दोनों दो में से एक भी अगर यहाँ तक चले जाए कि शिवाय ईश्वर के किसी से डरते ही नहीं है और वो अपना जो काम करना है वो बिल्कुल सफाई से हक पर रहकर ही करे और जब ऐसा करते हैं तब पीछे वो भाई को छोड़ देते हैं सब भाई को छोड़ दी है तो पीछे दूसरे हैं ना वो तो दुर्बल बने वो दुर्बल बन जाते हैं वो हमेशा के लिए पीछे रह नहीं सकते हैं तो उनको जो सच्चे सबल बने हैं उनको उनको सहारा देना ही है अभी आप भूल ना चाहें मैं कहता हूँ सबल आज तो वो गुंडाशाही सबल बन गई है वो तो निकम है लेकिन जो जो ईश्वर के भक्त रहते ईश्वर से ही डरते दूसरा किसी का डर दर नहीं डरते सब चीज हक से ही करने वाले हैं वो वो बहुत बलवान है सब से बलवान वो हो जाते हैं उनको गुंडा भी सटा नहीं सकते लेकिन गुंडा वो उनके सामने सीधे हो जाते हैं ये न्याय है दूसरा मैं कोई जानता नहीं हूँ चारा कि जो आप लोगों को बता सको बाकी दूसरे तो इतने लोग पड़े हैं वो दूसरी तीसरी चीजें बताते रहेंगे मैंने तो आपको जो सनातन मार्ग है वो आपको बता दिया है और उसके मुताबिक हम चलें तो हमको सुखी रहना ही है बाकी तो मैंने बता दिया है क्या आज तो यहाँ बादशाही तो समान भाइयों की है और मुसलमानों की यहाँ यहाँ अक्सरियत भी है ज्यादा है यहाँ मानी सारे बंगाल में समझ लो तो वो उनका धर्म तो पहला हो जाता है कि हिंदुओं को समझा दे और हिंदुओं को कह दे कि आप किस से डरते हैं मुसलमानों से डरते हैं तो हमारी लिए की बात है आप क्यों उनसे डरे और कोई भी मुसलमान आपकी क्यों शरारत करे आपको आपके बच्चा को बच्चे को किसी को भी छू सकते हैं ऐसा अगर वो कर सकते हैं ऐसा करें तब तो पिछले हिंदू जा ही नहीं सकते और हिंदू का चार तो ऐसा हो गया है कि हिंदू लटा है उसमें मुसलमान नहीं जा सकते हैं और फिर जब मुसलमान रहते हैं वह हिंदू नहीं जा सकते वो दोनों के लिए बड़ी शर्म की बात है इसमें मुझको कोई शक नहीं है